श्रीमद्भागवत महापुराण चतुर्सस्कंध अथकादशोध्याय सायंभु मनु का ध्रुजी को युद्ध बंद करने के लिए समझाना मैत्री उच नृसम्यादता मृषीण धनुष्रुव संदे स्त्रुपस्पृश्य जन्नार्मित श्री मैत्रेजी कहते हैं विदुर्जी ऋषियों का ऐसा कथन सुनकर महाराजा ध्रुव ने आचमन कर श्री नारायण के बनाए हुए नारायणास्त्र को अपने धनुष पर चढ़ाया संधि माया संधिमान ए तस्याक निर्मित दुर क्ले ज्ञानोद उस बाण के चलाते ही यक्षों द्वारा रची हुई नाना प्रकार की माया उसी क्षण नष्ट हो गई जिस प्रकार ज्ञान का उदय होने पर अविद्यादि क्लेश नष्ट हो जाते हैं तस् शास्त्र धनुषि प्रयुंजत सुवर्णपुंखा कलहंसवास सह विषता आवी विशुद्बल श्रीघिन नारायण के द्वारा आविष्कृत उस अस्त्र को धनुष पर चढ़ाते ही उससे राजहंस के से पक्ष और सोने के फल वाले बड़े तीखे बाण निकले और जिस प्रकार मयूर एक करते वन में घुस जाते हैं उसी प्रकार भयानक साय साए शब्द करते हुए वे शत्रु के सेना में घुस गए सिम धारे प्रधने मुखस्तः पुण्य जना उपद्रुता उदापण तो उन तीखी धार वाले बाणों ने शत्रुओं को बेचैन कर दिया तब उस रणांगण में अनेकों यक्षों ने अत्यंत कुपित होकर अपने अस्त्र शस्त्र संभाले और जिस प्रकार गरुड़ के छेड़ने से बड़े बड़े सर्प फन उठाकर उनकी ओर दौड़ते हैं उसी प्रकार वे इधर उधर से ध्रुव जी पर टूट पड़े सता धावतो मृदे विकृत बाहूर सिरोधरोधरा निलाय लोकम परमर कमंडलम भ्रजंत उन्हें सामने आते देख ध्रुव जी ने अपने बाणों द्वारा उनकी भुजाएं, जांघें, कंधे और उधर आदि अंग प्रत्यंगों को छिन्न भिन्न कर उन्हें उस सर्वश्रेष्ठ लोक सत्य लोक में भेज दिया जिसमें ऊर्द्वरेता मुनिगण सूर्यमंडल का भेदन करके जाते हैं अनाग संचे थे और औतानपादि अब उनके पितामह स्वयं स्वयंभु मनु ने देखा कि विचित्र रथ पर चढ़े हुए ध्रुव अनेकों निरपराध यक्षों को मार रहे हैं तो उन्हें उन पर बहुत दया आई वे बहुत से ऋषियों को साथ लेकर वहां आए और अपने पौत्र ध्रुव को समझाने लगे मनुर्वाचन अलंबस्रोषेण तमोद्वार पापमना पुण्य जनाता मनुज ने कहा बेटा बस बस अधिक क्रोध करना ठीक नहीं यह पापी नरक का द्वार है इसी के वशीभूत होकर तुमने इन निरपराध यक्षों का वध किया है नामस्कुल सद्गर गर्त वधो आरब्धस्ते न सात तुम जो निर्दोष यक्षों के संहार पर उतर रहे हो यह हमारे कुल के योग्य कर्म नहीं है साधु पुरुष इसकी बड़ी निंदा करते हैं नन्वे कस्यापराधे न प्रसंगा तो बहवो हता भ्रातुर्वर्धात नयांग बेटा तुम्हारा अपने भाई पर बड़ा अनुराग था यह तो ठीक है परंतु देखो उसके वध से संतप्त होकर तुमने एक यक्ष के अपराध करने पर प्रसंगवश कितनों की हत्या कर डाली नाय मार्गो साधू नाम शुचिकेशानुवर्ति यदात्मान परागृह्य बस इस वड़ शरीर को ही आत्मा मानकर इसके लिए पशुओं की भांति प्राणियों की हिंसा करना या भगवत सेवी साधुजनों का मार्ग नहीं है सर्वभूतात्मभावेन भावे न भूताभा भवान आराध्याप दुराराध्यम विष्णु तत्परम पदम प्रभु की आराधना करना बड़ा कठिन है परंतु तुमने तो लड़कपन में ही संपूर्ण भूतों के आश्रय स्थान हरि की सर्वभूतात्म भाव से आराधना करके उनका परम पद प्राप्त कर लिया है सम हरेर अनुसा कथम तो व्यम कृतवानु शिक्षण सताम व्रतम तुम्हें तो प्रभु भी अपना प्रिय भक्त समझते हैं तथा भक्तजन भी तुम्हारा आदर करते हैं तुम साधुजनों के पथ प्रदर्शक हो फिर भी तुमने ऐसा निंदनीय कर्म कैसे किया तिथिक्षया करुणया मैत्रा चाखिल जंतु च सर्वात्मा भगवान सम्रसिद थी सर्वात्मा श्रीहरि तो अपने से बड़े पुरुषों के प्रति सहान सहनशीलता छोटों के प्रति दया बराबर वालों के साथ मित्रता और समस्त जीवों के साथ समता का बर्ताव करने से ही प्रसन्न होते हैं संप्रसन्नेगवती पुरुष प्राकृत गुणे विमुक्तो जीव निर्मुक्तो ब्रह्म निर्माण ऋक्षति और प्रभु के प्रसन्न हो जाने पर पुरुष प्राकृत गुण एवं उनके कार्य रूप लिंग शरीर से छूटकर परमानंद स्वरूप ब्रह्म पर प्राप्त कर लेता है भूत पंचभिध योषित पुरुष एव तय संभूते संभूति पुरुषयोरी बेटा ध्रुव देहादि के रूप में परिणित हुए पंचभूतों से स्त्री पुरुष का आविर्भाव होता है और फिर उनके पारस्परिक समागम से दूसरे स्त्री पुरुष उत्पन्न होते हैं एवं प्रवर्तते सर्गस्थिति संयम एव गुण्रतीकर मायया परमात्म ध्रुव इस प्रकार भगवान की माया से सत्वादि गुणों में न्यूनाधिक भाव होने से ही जैसे भूतों द्वारा शरीरों की रचना होती है वैसे ही उनकी स्थिति और प्रलय भी होते हैं निमित्तमात्र त्र सिन्गुण पुरुष व्यक्ता व्यक्तमिदम विश्वम्रमति लोहवत पुरुषश्रेष्ठ निर्गुण परमात्मा तो इनमें केवल निमित्त मात्र है उसके आश्रय से यह कार्य कारणात्मक जगत उसी प्रकार भ्रमता रहता है जैसे चुंबक के आश्रय से लोहा स भगवान काल शक्त्या गुण प्रवाहेण विभक्तवर्य करोत्य कर्तव निहंता चेष्टा हाँ विभुन्न खलुंदुर्विभाव्या काल शक्ति के द्वारा क्रमशः सत्वादि गुणों में छोप होने से लीला में भगवान की शक्ति भी सृष्टि आदि के रूप में विभक्त हो जाती है अतः भगवान अकर्ता होकर भी जगत की रचना करते हैं और संहार करने वाले न होकर भी इसका संहार करते हैं सचमुच उन अनंत प्रभु की लीला सर्वथा अचिंतनीय है सोनंतोनंत करो नादिरादि कृतव्य जनम जनयन जनयन मारयन मृत्युनातकम ध्रुव वे कालस्वरूप अभ्य परमात्मा ही स्वयं अंतरहित होकर भी जगत का अंत करने वाले हैं तथा अनादि होकर भी सबके आदि करता है वे ही एक जीव से दूसरे जीव को उत्पन्न कर संसार की सृष्टि करते हैं तथा मृत्यु के द्वारा मारने वाले को भी मरवा कर उसका संहार करते हैं न वहि समं नई सपक्ष विपक्ष ए मृत्यो वे काल भगवान संपूर्ण सृष्टि में समान रूप से अनुप्रविष्ट हैं उनका न तो कोई मित्र पक्ष है और न शत्रुपक्ष जैसे वायु के चलने पर धूल उसके साथ साथ उड़ती है उसी प्रकार समस्त जीव अपने अपने कर्मों के अधीन होकर काल की गति का अनुसरण करते हैं अपने अपने कर्मानुसार सुख दुखादि फल भोगते हैं आयुषोपचयम जंतो तथयम विभु उभाभ्याम रहता स्वस्थो दुख से विधात्यसौ सर्व समर्थ श्री हरि कर्म बंधन में बंधे हुए जीव की आयु की वृद्धि और छह का विधान करते हैं परंतु वे स्वयं इन दोनों से रहित और अपने स्वरूप में स्थित हैं। के चित कर्म हैंप एक दैव सकाम मुतापरे राजन इन परमात्मा को ही मीमांसक लोक कर्म चारवाक स्वभाव वैशेषिक मतावलंबी काल ज्योतिषी देव और कामशास्त्री काम कहते हैं अव्यक्त्या प्रमेयस्य नाना च न ना भय चिकित्सितम था को वेदाथ संभवम वे किसी भी इंद्र या प्रमाण के विषय नहीं हैं महदादी अनेक शक्तियां भी उन्हीं से प्रकट हुई हैं वे क्या करना चाहते हैं इस बात को भी संसार में कोई नहीं जानता फिर अपने मूल कारण उन प्रभु को तो जान ही कौन सकता है न चैते पुत्रक भ्रातुर्ोधन दानुगा विसर्गा दान योस्ता दि कारण बेटा ये कुबेर के अनुचर तुम्हारे भाई को मारने वाले नहीं है क्योंकि मनुष्य के जन्म मरण का वास्तविक कारण तो ईश्वर है एव सवंसि स एवति हंसी च अथापि हनहंकाराध्यते गुण कर्म भी एकमात्र वही संसार को रचता पालता और नष्ट करता है किंतु अहंकार शून्य होने के कारण इसके गुण और कर्मों से वह सदा निर्लेप रहता है एष भूतान भूतात्मा भूतेशूत भाव स्वसख्या माक्ति चा वे संपूर्ण प्राणियों के अंतरात्मा नियंता और रक्षा करने वाले प्रभु ही अपनी माया शक्ति से युक्त होकर समस्त जीवों का सृजन पालन और संहार करते हैं तमेवृत्युम अमृतम तात दैव सर्वात्मोपे जगत्परायणम यस्मै बलिम विश्वासुजो हरती गाव यथा वै न जिस प्रकार नाक में नकेल पड़े हुए बैल अपने मालिक का बोझा ढोते रहते हैं उसी प्रकार जगत की रचना करने वाले ब्रह्मादि भी नाम रूप डोरी से बंधे हुए उन्हीं की आज्ञा का पालन करते हैं वे अभक्तों के लिए मृत्यु रूप और भक्तों के लिए अमृत रूप हैं तथा संसार के एकमात्र आश्रय हैं साथ तुम सब प्रकार उन्हीं परमात्मा की शरण लो या पंचवर्षो जननी सपत्न वजसा भिन्नमर्मा पत्न्या गतपसा प्रत्य प्रत्यगछ आरध्य लेभे मुर्धिपदम त्रिलोक्या तमेन मंगात्मन मुक्त विग्रहे व्यपाश्रितगुणमेकम आत्मावुत्मृक यस्मिन् तुम वर्ष ही अवस्था में अपनी माता के वाग से होकर माँ की गोद छोड़कर वन को चले गए थे वहां तपस्या द्वारा जिन ऋषि भगवान की आराधना करके तुमने त्रिलोकी से ऊपर ध्रुव पद प्राप्त किया है और जो तुम्हारे वैर भावहीन सरल हृदय में वात्सल्यवश विशेष रूप से विराजमान हुए थे उन निर्गुण अद्वितीय अविनाशी और नित्य मुक्त परमात्मा को अध्यात्म दृष्टि से अपने अंतकरण में ढूढ़ो। उनमें यह भाव में प्रपंच न होने पर भी प्रतीत हो रहा है तम प्रत्यगात्मि तथा भगवतन आनंदमात्र उपपन्न समस्त शक्तों भक्तिम विधाय परमाम शन विद्याम ग्रंथि प्ररूम ऐसा करने से सर्वशक्ति संपन्न परमानंद स्वरूप सर्वांतर्यामी भगवान अनंत में तुम्हारी सुदृढ़ भक्ति होगी और उसके प्रभाव से तुम मैं भेरेपन के रूप में दृढ़ हुई अविद्या की गाठ को काट डालोगे संयक्षम भद्रम ते प्रतीपम थ्री असाम परम श्रुते नू यथा राजन जिस प्रकार औषधि से रोग शांत किया जाता है उसी प्रकार मैंने तुम्हें जो कुछ दे दिया है उस पर विचार करके अपने क्रोध को शांत करो क्रोध कल्याण मार्ग का बड़ा ही विरोधी है भगवान तुम्हारा मंगल करे नोपेष्टान पुरुषालोकते नूधस्तवेद्छन्ना भयमात्म क्रोध के वशीभूत हुए पुरुष से सभी लोगों को बड़ा भय होता है इसलिए जो बुद्धिमान पुरुष ऐसा चाहता है कि मुझसे किसी भी प्राणी को भय न हो और मुझे भी किसी से भय न हो उसे क्रोध के वश में कभी न होना चाहिए हे ललम गिरी सभ्रातुर्धन दस्य तवया कृतम पुण्य जानन धातृत्य मनि तुमने जो यह समझकर कि ये मेरे भाई के मारने वाले हैं इतने यक्षों का संहार किया है इसे तुम्हारे द्वारा भगवान शंकर के सखा कुबेर जी का बड़ा अपराध हुआ है तम सासु सन्नत्या प्रसृयोक्ति नावन्महता ना तेज कुलम लोभी भविष्य इसलिए बेटा जब तक कि महापुरुषों का तेज हमारे कुल को आक्रांत नहीं कर लेता इसके पहले ही विनम्र भाषण और विनय के द्वारा शीघ्र उन्हें प्रसन्न कर लो एवं स्वयंभुव पौत्रम अनुशास मनुध्रुवम तेना साकम स्वपुर जयू इस प्रकार स्वयंभू मनु ने अपने पौत्र ध्रुव को शिक्षा दी तब ध्रुव जी ने उन्हें प्रणाम किया इसके पश्चात वे महर्षियों के सहित अपने लोक को चले गए इति ये श्रीमद्भागवते महाप्राणे पारमहश्याम सहितायाम चतुर्शंधे एकादशोध्याय